पत्रावली 256 श्री ईटी टी को लिखित 228 पश्चिम 29वां रास्ता न्यूयॉर्क 29 फरवरी अठारह शुभ और प्रिय अगर संभव हुआ तो मैं मई के पहले या आ रहा हूँ तुम्हें इस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुस्तिका अच्छी थी यहाँ से समाचार पत्र की कतरने अगर हमें मिल गई तो रवाना कर दी जाएगी यहाँ पुस्तकें और पुस्तिकाएं इस तरह प्रकाशित हुई है न्यूयॉर्क में एक समिति बनी है आशुलिपि और छपाई का खर्च वे इस शर्त पर चुकाएंगे कि पुस्तकें उनके अधिकार में हो अतः ये पुस्तिकाएं और पुस्तकें उनकी हैं। एक पुस्तक कर्मयोग प्रकाशित हो चुकी है राजयोग जो उससे बृहत्तर है प्रकाशनावस्था में है और ज्ञान योग बाद में प्रकाशित होगा ये पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय होंगी क्योंकि बोलचाल की भाषा में है जैसा कि तुमने देखा ही है मैंने आपत्तिजनक बातों को निकाल दिया है और उन्होंने पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता दी पुस्तकें इस समिति की संपत्ति है जिसकी मुख्य सहायक श्रीमती ओली बुल है और श्रीमती लेगेड भी है ऐसा है कि सभी पुस्तकें उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सारा खर्च किया है उनके साथ प्रकाशकों के हस्तक्षेप का भी भय नहीं है क्योंकि वे स्वयं प्रकाशक हैं अगर भारत में कोई पुस्तक आए तो सुरक्षित रखना गुडविन नाम का एक अंग्रेज आशुलिपिक है जो मेरे कार्यों में इतना संबद्ध हो गया है कि मैंने उसे एक ब्रह्मचारी बना दिया है और वह मेरे साथ ही इधर उधर जाता है हम लोग साथ ही इंग्लैंड आएंगे वह बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा जैसा कि वह हमेशा से रहा है अनेक कामनाओं के साथ तुम्हारा विवेकानंद दो सौ श्री ई टी को लिखित न्यूयॉर्क सत्रह मार्च अठारह सौ छियानबे शुभ और प्रिय तुम्हारा पिछला पत्र अभी मिला इसने मुझे बहुत भयभीत कर दिया है कुछ मित्रों के तत्वाधान में भाषण व्याख्यान दिया गया था जिन्होंने आंसू लिपि की तथा अन्य खर्च इस सरस पर दिए कि प्रकाशन का अधिकार उन्हें ही होगा अतः उन्होंने रविवार भाषण और साथ ही कर्मयोग राजयोग और ज्ञान योग नामक तीन पुस्तकें भी प्रकाशित की है राजयोग को विशेष रूप से परिवर्तित कर दिया गया है और उसे पतंजलि के योग सूत्र के अनुवाद के साथ फिर से क्रमबद्ध किया गया है राजयोग लॉन्ग के हाथ में है यहाँ कुछ मित्र इन पुस्तकों के इंग्लैंड में प्रकाशित होने की बात प्रकृत हैं मैंने चूंकि वैधानिक रूप से ये पुस्तकें उन्हें दे दी थीं अतः मैं किंग कर्तव्य हो गया हूँ पुस्तिकाओं के प्रकाशन की बात उतनी गंभीर नहीं थी किंतु पुस्तकों को इस तरह पुनः क्रमबद्ध तथा परिवर्तित कर दिया गया है कि अमेरिकी संस्करण अंग्रेजी संस्करण से एकदम भिन्न हो गया है अब कृपया इन पुस्तकों को मत प्रकाशित करो क्योंकि मैं बुरी स्थिति में पड़ जाऊँगा और सदा के लिए झगड़ा खड़ा हो जाएगा जिससे यहाँ के कार्यों में भी क्षति होगी भारत से आई पिछड़ी डाक में मैं जान सका हूँ कि एक सन्यासी वहाँ से प्रस्थान कर चुका है कुमारी मूलर का एक सुंदर पत्र आया था और कुमारी मैकलाउड का भी लेगेट परिवार मुझसे बहुत संबंध हो गया है चटर्जी के संबंध में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है दूसरे सूत्रों से जान सका हूँ कि उसे पैसे की कठिनाई है और थियोसाफिस्ट उसकी पूर्ति नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त उसकी सहायता जो मुझे मिल सकेगी वह भारत से आने वाले एक सुदृढ़ व्यक्ति की सहायता की अपेक्षा बहुत ही प्रारंभिक और अनुपयोगी होगी जिसके तो विषय में इतना ही पर्याप्त है हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मैं पुनः प्रकाशन संबंधी बातों पर सोच लेने का अनुरोध करता हूँ और श्रीमती ओलीबुल को पत्र लिखकर वेदांत से संबंधित अमेरिकन मित्रों की सम्मति पूछ लो यह स्मरण दिलाते हुए कि हमारा सिद्धांत अथवा धर्म सभी प्राणियों की एकता का है सभी राष्ट्रीय भावनाएं खोटी अंधविश्वास है इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति दूसरे की सम्मति को जगह देने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है उसका विचार अंततः विजयी होता है आत्मसमर्पण की सर्वथा अंत में विजय होती है अपने सभी मित्रों को प्यार प्यार और शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च मैं निश्चित ही जितना शीघ्र हो सका मार्च में आ रहा हूँ विवेकानंद दो कुमारी मेरी हेल को लिखित प्रिय बहन मुझे भय है कि तुम रुष्ट हो और इसलिए तुमने मेरे किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया अब मैं लक्षश क्षमा मांगता हूँ बड़े भाग्य से मुझे योगिया कपड़ा मिल गया और जितने जल्दी हो सकेगा मैं एक कोट बनवा लूँगा मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि तुमने श्रीमती भूल से भेंट की ये एक बहुत ही भद्र महिला और दयालु मित्र है बहन घर में संस्कृत की दो बहुत पतली पतली पुस्तिकाएं हैं यदि तुम्हें कोई कठिनाई न हो तो उन्हें कृपया भेज दो भारत से पुस्तकें सुरक्षित पहुँच गई और मुझे उनके लिए कोई चुंगी नहीं देनी पड़ी मुझे आश्चर्य कि कंबल अभी तक क्यों नहीं आए मैं मदर टेम्पल में से फिर भेंट करने नहीं जा सका। मुझे समय नहीं मिला जो कुछ भी समय मिलता है मैं उसे पुस्तकालय में व्यतीत करता हूँ तुम सब लोगों के प्रति शाश्वत स्नेह और कृतज्ञता के साथ तुम्हारा सदा स्नेही भाई विवेकानंद पुनश्च गत कुछ दिन छोड़कर श्री हो नियमित रूप से कक्षा में आते हैं कुमारी होम से मेरा प्यार कहना विवेकानंद